भद्रं द्रम तरणे शुनिया भद्रं पशे माक्षत्र स्थिर अथर्वेदी पांडु कार्य अलाद शांति प्रकर के चालीसवें कार्य का तो कुछ विचार हो गए आगे कहते पूर्व में जो कहा था कार्यकाल भाव की चर्चा की थी जागृत स्वप्न की पूर्वादि में कहा सत्य है किन्तु तो सत्य नहीं केवल कार्यकाल इतने अंश से कहा गया था जागृत के संस्कार लेकर के स्वप्न में जाता है किन्तु तो स्वप्न के संस्कार से जागृत में दिखता इसलिए जागृति को कारण स्वप्न कार्य इतने मात्र वास्तव में कार्यकाल भाव नहीं वस्तु तो ही पैदा नहीं होता है वेदांत में अजात भाव है तो कहां से कार्य का जागृत है न स्वप्न है।, है और कुछ नहीं है ऐसी स्थिति है तो यह पूरी अवस्था की बात है परमार्थिक सत्ता में देखने पर एक आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं होता तो कार्य का अनुभाव बनना संभव नहीं जब जागृत है स्वप्न कैसा कि आगे बोलना चाहते हैं कार्य है। का नहीं होता कहना चाहते स्वप्न जागृत नास्तिक कार्य काम इतना स्वप्न जागृत में वास्तविक कार्य का तो तो भाव बनाए ये भी एक व्यावहारिक कालीन कार्य का भाव बनाया गया था माना गया था व्यावहारिक काल तो आप आत्माभाव में व्यक्ति पहुंचा होगा पूरी अवस्था में होगा अन जागृत है न स्वप्न है कार्य का अनुभव की बात नहीं अवस्था ही नहीं है कहाँ से कार्य का अनुभव स्वप्न जागृत जो है स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों दोनों का वस्तु तो नास्तिक कार्य का वास्तव में कार्य काम कार भाव नहीं है त्रव इसी विषय में अन्य भी कारण बदलाते हैं इनके कार्य काम वास्तव में नहीं हो ये काल्पनिक है व्यवहार दशा में है ये कार्यकाल भाव अनिर्वचनीय है वास्तव में यह कहना चाहता है यत्व कर्मा आठवीं का आविद्य तत्व रूप है अविद्या से है यह कार्यकाल भाव केवल अज्ञान से दिखाई पड़ रहा है वास्तव में नहीं है अज्ञान जनित है ब्रह्म का विषय है आवित्य रूप रूप हेतु यत्व तरह ये अविद्याप हेतु है या आविद्य का हेतु है शांति का विषय है वास्तव में न जागरता है न स्वप्न है कार्यकाल भाव कहाँ से होगा अवदीन जाते हैं विपरियासगृचि तथा स्वप्ने स्वप्नेसा ब्रमास्त्र पश्य धर्मास्व्य विपरियासा यहा जागृत अचिंत्या भूतक अचिंत्या भूतवत तथा स्वप्न विपरिया धर्मस्त पश्य विपरियासा भ्रांति से विपरीत होने से अज्ञान के कारण विपरीत बुद्धि हो रही है व्यावहारिक काल में इसलिए जागृत स्वप्न कुछ दिखाई पड़ा जब अविद्या हट गई हो उस अजन्मा एक आत्म तत्व पहुंचा हुआ होगा वहां पर अपना जागृत है विपर्यासात विपरीत होने से विपर्यासात माना अविवेका अविवेक जो व्यवहार चल रहा है ज्ञान काल में चल रहा है जो जागरूक व्यवहार स्वप्न व्यवहार हम करते हैं ये कोई ज्ञानकालीन बात नहीं अजन्मा जो माना गया ज्ञानकालीन बात है तुरीय भाव में है जागृत स्वप्न दिखता है जब आप तो व्यावहारिक सत्ता में पड़े वो उसकाल की बात युद्ध क्रमज्ञान है अविवेका अविद्यावशात अविद्या के पश्य अधीन होकर दोहरा विपर्यासात यथा जागृत अचिंत्यान भूतवत् जाग्रत अवस्था जिस प्रकार से जागृत अवस्था में जाग्रत सप्तमी अर्थ में, करके में तो है विभक्ति कर अचिंत्यान भूतवित प्रसृत के पदार्थ अनिर्वचनीय है अचिंत्य पदार्थ अनिर्वचनीय पदार्थ उन पदार्थों को जागृत के विषयों को भूतवत्सा मान के दे, देखता है दे। आए तो अचिंत्य है अनिर्वचनीय पदार्थ ऐसा निर्वचन नहीं हो पाता किंतु यथार्थ करके पाता है भूतवत्व प्रषेद ऐसा मानता है वो जानता है व्यक्ति अज्ञान के मैं मान सकते वास्तविक जागृत नहीं होता कोई विषय नहीं होता फिर भी जागृत अवस्था में जो अचिंत्य पदार्थ है जिनका चिंतन करना संभव नहीं अनिर्वचनीय वस्तु है उन वस्तुओं को यथावत, यथावक्त भूतवत्त पार्थिक अचिंत्य पदार्थों को देखता है उसी प्रकार स्वप्न में यहां से संस्कार भी ले जाने की आवश्यकता रहे वो अविद्या वहां भी है जैसे जागृत के लिए बिना संस्कार का वस्तुओं को देखता है उसी प्रकार स्वप्न में भी अविद्या के बल से वह पर मिल जाएगा उसको यहां से संस्कार ले जाने की आवश्यकता ही नहीं कहते है तथा स्वप्न विपरीय स्वप्न में भी अविद्या है जिस भ्रम के कारण से जाग्रत में जो अचिंत्य वस्तु थे चिंतन जो उनके यथार्थ करके मानता है देखता है ठीक इसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी वही भ्रांति का विषय अविद्या का विषय से धर्म जितने भी वस्तु हैं अचिंत्य वस्तु वहां भी है उन धर्मो को हमारे वस्तुओं को तत्री उसे स्वप्न नहीं देखता है बेटी। यहां से संस्कार में नहीं ले जाता संस्कार ले जाने की आवश्यकता नहीं वही देखता है कभी कभी अपूर्व स्वप्न हो जाता है तो कहां से देखा उसने कौन सा संस्कार ले गया कभी पूर्व में नहीं देखा ऐसा स्वप्न भी होता है वही वह का अविद्या के कारण वही हो जाता है जैसे जागृत में बिना संस्कार का या अविद्या के वस करके देखता है सारे विषयों को यथार्थ मानता है स्वप्नों के भी सारे विषयों को यथार्थ मानता है वही का वस्तु मानता है यहां से संस्कार नहीं ले जाता है, वास्तविकता है यह क्या है टिप्पणियां दो तीन चार दो बेटा माने अनिर्वाच्य रजता के आवान जो अनिर्वाच्य रजतादी पदार्थ हैं, उनको यथार्थ मानता है जाकर सुक्ति में रजत दिखाई पड़ता है उस काल में यथार्थ मान के जाता है उसकी प्रवृत्ति होती है अगर काल्पनिक है मानता तो, तो प्रवृत्ति नहीं होती उस रजत को प्राप्ति के लिए प्रवृति हो गई प्रवृत्ति का कारण बता है रजू में सर्प दिखाई पड़ता है निवृत्ति का कारण भानता है प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण बन जाते हैं काल्पनिक वस्तु का। उसको सत्य होना कोई आवश्यकता नहीं तो अचिंत्यान माने कहा अनिर्वाच्य रजता रजता अनिर्वाच्य रजता आदि वस्तु जागृत अवस्था में देखता है क्या देखता है भूतपथ प्रषेद ऐसा होता भूतपथ प्रषेद सत्या में वह सत्य जैसा मानता है रजु में सर्प होता है उसको सत्य मानता है तब भी तो भयभीत होता है सत्य जैसा मानता है भूतवत्षद देखता है और शुक्ति के टुकड़े में जो रजत दर्शन होता है उसको भी सत्य मानता है तभी प्रवृत्ति हो रही वहां एक को देखे प्रवृत्ति होती है दूसरी रज निवृत्ति होती है सर्प बुद्धि निवृत्ति का कारण है रजत बुद्धि प्रवृत्ति का कारण है जो अचिन्ह्य वस्तु है अनिर्वचनीय वस्तु है उनमें प्रवृत्ति निवृत्ति अर्थिक्रियाकारिता है दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार तथा स्वप्न विपर्यासात उसे प्रकार वही विपर्यास है वही अविद्या स्वप्न में है जो तो जागृत में जो न होते हुए वस्तु को दिखा रही थी वही अविद्या वहां भी है तो इसके लिए जागृत से संस्कार ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है तथा उसी प्रकार स्वप्न विपर्यासात वही अविद्या के कारण से धर्म वहां के जो वस्तु हैं स्वापनिक वस्तु है उन वस्तुओं को तथा पश्यती उसी स्वप्न अवस्था में स्वप्न एवं पद स्वप्न में ही देखेगा यहाँ से संस्कार नहीं ले जाता वास्तविकता यह अविद्या के कारण देखा पड़ता है तत्व चारोण कहा स्वप्न एवं तत्र स्वप्न एवं उसी स्वप्न अवस्था में ही उन विषयों को देख लेता है यहाँ से संस्कार नहीं ले जाता वास्तव अगर संस्कार ले जाता हो संस्कार के बिना स्वप्न नहीं होता हो जब कभी कभी अपूर्व दर्शन जब होता है तो उसके संस्कार है कैसे होगा पहले जो देखा नहीं ऐसे का दर्शन होता है कैसे होगा वही देता है वो अविद्या के पल पर जैसे जागृत में न होते हुए बस दिख रहा है अविद्या के कारण उसी प्रकार स्वप्न भी वही अविद्या है उसी के फल पर दिखता है ठीक है हमें कहते हैं श्लोक से तात्पर्य महा इस कारिगा का तात्पर्य प्रयोग बोलते हैं पुनरअि करके भाषण कहा पुनरवि जागृत स्वयो असतोरअि दोनों के दिन विद्यमान नहीं असत है वास्तव में जागृत भी नहीं सत्य तो वही होता है जो त्रिकालावादी तुम सत्य वेदांत का सत्य ही है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कभी भी बाध न हो उसको कहते हैं सत्य वही होता है बाकी ये जो पदार्थ देख रहे हैं ये अनिर्वाच्य पदार्थ हैं है सब अविद्या के कारण है जागृत स्वप्न असत और अभी हे तो सत्य है ये वस्तु तो कोई सत्य क्यों इसका बात होता है आज के वस्तु आज ही बात हो जाता है सोपना में जाते आते बात हो जाता है जागृत में आते हैं तो उसका बात होता है एक आशे होंगे सब एक तो ही है त्रिकाला बाधित सत्य तीनों कालों में जो अबाधित हो कभी बाध नहीं होता हो जो आपतत्व है पहले भी था अभी भी है आगे भी कोई सत्य है बाकी सब असत है जागृत स्वन और असतोर भी है होते हुए भी तो असत होते हुए भी कार्यकाल भाव असंता फिर भी पूर्वाधिक बोले महाराज असत होने पर भी कार्यकाल भाव तो मानने पड़ेगा जागृत के संस्कार लेकर के स्वप्न में जा रहा है तो जागृत कारण होगा स्वप्न कार्य होगा असत होने पर भी कार्यकाल भाव तो मानने पड़ेगा ये शंका पूर्वादी की हुई उस शंका का खंडन करते हुए कहा इस पांच की टिप्पणी असत प्रातिभाषिक तो दोनों को दोनों प्रातिभाषिक है प्रति में या अन्य में नहीं है जागृत के पदार्थ स्वप्न के पदार्थ दोनों हैं वास्तविक दृष्टि है दोनों में समान है फिर भी कार्यकाल भाव मानना पड़ेगा पूर्वादि की शंका हुई उसको खंडित करते हुए कहा अरे बाबा कार्यकाल भाव के बिना ही ये दोनों जगह में पदार्थ हो जाते हैं ऐसे विपक्ष यासात मैंने अभिवेकता अज्ञान से जागृत में जो वस्तु दिखाई दे रहे हैं है त्रिकालावादी तत्व आत्मा है उस आत्मा में हमको मगान दुगान शरीर आदि दिखता है जैसे वैसा को दिखता है सूर्ति के टुकड़े में चादी दिखाई पड़े अज्ञान के बल से होता है वैसे यहाँ भी शरीर आदि का जो भान हो रहा है, के के है आत्मा सच्चिदार में आत्मा है अधिष्ठान उसमें यह भान हो रहा है विपर्यासात ये कहा था भाषण का विपरयासात अभिभव अभिवेकता अविद्या के कारण अविद्या से अज्ञान से था जागृत माने जागृत जागृत जागृत जागृत अवस्था में विपरीत बुद्धि है यहाँ पर है सचिदानंद आत्मा और तो दिखाई रहा है जगत मूचा विपरीत बुद्धि महिमा है जागृत है अचिंत्यान भावान अचिंत्य जो भाव पदार्थ है अचिंत्य माने अशक चिंतनी जिनका चिंतन करना मुश्किल है यदि निर्वचन करना मुश्किल है ये ऐसा है निर्वचन नहीं होता वस्तु दिखाई देता है जोड़ते हैं तो और कुछ मिलता है जिसको घट बोलते हैं वस्तु दिखाई दे रहा है घट हैं, हैं तो नहीं मिलता मिट्टी मिलती है उसको अचिंत वस्तु ऐसा है। ऐसे करेंगे बात करते करते जाएंगे जाएंगे तो अंत अधिष्ठान आत्मा मिल रहा है दिखाई देता है और विचार से जाएंगे तो सर्प नहीं मिलेगा ऋषि मिलेगी चांदी दिखाई पड़ता है और विचार से जाएंगे विवेक से जाएंगे तो सुक्ति मिलेगी सब ऐसा ही एक यथा जागृत माने जागृति जागृत अवस्था में अचिंतन भावान माने अशक्य चिंतन ज्ञान जिनका चिंतन करना मुश्किल है इदमितम निर्णय करना मुश्किल है जिसका ऐसी स्थिति ये इस प्रकार है करके निर्णय नहीं लिया जा सकता इसलिए तो जैन ने कहा ना श्यादवाद हो भी सकता नहीं भी हो सकता हम तो कहेंगे नहीं सोचता हमारा निर्णय है।, है वो बोलते हैं भी सकता नहीं भी हो सकता जयन यो में हमारे अंतर होता है कुछ है तो अचिंत्यान भावान असत्य चिंतन यान चिंतन करना दिन का संभव नहीं है ऐसे ऋतु सर्प आदि कैसे ऋतु में सर्प नहीं कर पा रहे है भी नहीं कर पा रहे है बोलते हैं तो बाद में रसी नहीं मिलनी चाहिए नहीं है कहते तो डर नहीं लगता भय नहीं होना चाहिए भय भी हो रहा नहीं होता नहीं है निर्णय होता भय नहीं होता भय निर्णय होता सर्प बुद्धि नहीं होती दोनों हो रहा है सर्व बुद्धि भी बन रही है और भय भी हो रहा है अचिंत्य अचिंत्या, अचिंतयाचितयान रंज सर्पाधीन भूतवत्त वो वस्तु जो है अचिंत्य वस्तु है अनिर्वचनीय वस्तु है किन्तु तो भूतवत्ने परमार्थवस्तविक जैसा लगता है भूत का वास्तविक वास्तविक जैसा प्रशंभि ऐसा प्राप्त करता हुआ विकल्प करता है माने रस्सी को चांदी का कर देता के में करता है, का. तो कुछ रहा है। करने संकल्प मानिए तो दो तो काम करेगा ना निर्णय भी करेगा विरुद्ध भी बोलता है रस्सी को सर्प देखेगा जिससे करेगा उसको कहेंगे विकल्प और रस्सी को रस्सी देखेगा संकल्प संकल्प विकल्प मन का धर्म मानता है, यही है अच्छा विकल्प कश्चित यथा कोई व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति ऐसे विकल्प करता है जैसे रज्जु को सर्प मान लेता है ठीक इसी प्रकार कश्चित छह विपण का आकर्षित माने कश्चित भ्रांत भ्रांधा ही मानेगा ऋषि को सर्प मानने वाला पागल होगा और क्या होगा भ्रांडा सही व्यक्ति नहीं बोलेगा विवेकी नहीं गएगा ऐसा यदि ऋषि का ज्ञाता हो तो सर्प नहीं मानेगा अज्ञान है, है पागल है जैसा होता है ठीक उसी प्रकार जिस अविद्या के महिमा से ऋषि को सर्प मानता है जागृत अवस्था में सुप्ति के टुकड़े को चांदी समझता है उसी प्रकार स्वप्न में भी ऐसे हो जाता है यहां से संस्कार ले जाने की आवश्यकता नहीं वही अविद्या है वहां जागृत में बिना संस्कार का हो गया तो वहां भी वो अपने स्थान में हो जाएगा इसके लिए संस्कार ले जाने की जरूरत नहीं कार्यकार की आवश्यकता ही नहीं चिंता नहीं तथा स्वप्न विपर्यास वहां भी अविद्या होने से अभिवेक होने से अविवेक से अज्ञान है इसलिए हस्त आदि, जो हाथी आदि को दिखाई पड़ते हैं स्वप्न में दर्शन होता है हाथी रूप में आदि, अस्त्याधीन वस्तु को धर्म शब्द से कहा अस्त आदि जो विषय हैं, अस्थि आदि पश्चिम इव वास्तव तो में देखता नहीं है देखना जैसा होता है देखता जैसा होता है क्या देखना है हाय में क्या देखेगा वो में सर्प वास्तव में देखना नहीं होता देखना जैसा होता है वस्तु हो तो देखे वस्तु ही नहीं वहां पश्चिम ही वह बोला पश्चिम का अर्थु पश्चिम विकल्प विकल्पित कर देता है वहां पर होता है आत्मा अब बोलता है हाथी ऐसा मानता है तश्चित वही देखेगा वो यहां से संस्कार ले जाने की जरूरत नहीं जो साधन यहाँ विकल्प करने के लिए था वही साधन वहां भी है अविद्या है जागृत में संभ्रम एक ही साधन अविद्या है तो अविद्या के बल पर जागृत में होता है स्वप्न के संस्कार हुए भी नहीं तो स्वप्न में भी अपने स्थान में हो जाएगा यहाँ से संस्कार आवश्यकता ही नहीं ना तो जागृत माना है जागृत तो में उत्पत्ति वस्तुओं का उत्पद्यमान वस्तुओं का वह दर्शन करता हो यह बात नहीं है वही देखेगा अविद्या है एक तथ सा कहा स्वप्नान इतिहा स्वापनाव तथा उसे स्वप्न में ही स्वात्मिक पदार्थों का स्वात्मान स्वप्न भ स्वात्मिक पदार्थों का अध्याशन तो करता है त्रवे मैंने स्वतंत्र आवित्यकार तथा स्वतंत्र आदित्यकार न तो जागृत वासनाधीन इत्या स्वतंत्र रूप से वही पदार्थ पैदा कर लेता है अविद्या के बल पर न तो जागृत वासनाधीन का जागृत के वासना के अधीन नहीं है जागृत के संस्कार के अधिन नहीं होते वही क्या होता वही क्या अगर जागृत संस्कार से होना हो कभी कभी जो अपूर्व स्वप्न होता है कभी पूर्व में हमने देखा ही नहीं ऐसे होता है अनुभव नहीं किया ऐसा स्वप्न आता है उसको क्या माना जाए संस्कार के बिना वही पैदा करता है वही हो जाता है अज्ञान की महिमा है अज्ञान से वही करेगा इसलिए कार्य का भाव जागृत स्वप्न में नहीं हो सकता है ठीक है अक्सर अक्षरा दुर्याद बताया था आगे ठीक है संबंध भाष्य जो है ना कश्चित का जो होगा कहां संबंध करना विकल्प क्रिया के साथ संबंध करना कश्चित विकल्प और विकल्पयत इत्य बोलने के बाद कश्चित बोला तो विकल्प है कश्चित विकल्प कई व्यक्ति ऐसा विकल्प करेगा क्रिया के साथ दृष्टान्त अनुट दृष्टान्त बता करके सिद्धांत बदलाते यथा जैसे ये है उसी प्रकार स्वप्न उसी प्रकार स्वप्न में होता है ये सिद्धांत है स्वप्नम भी वैसे ही है जैसे जागरूक वैसे स्वप्न है यहां से संस्कार ले जाने की आवश्यकता नहीं है तत्वृष्ट कार्यकार अप्रशक्त कथम जन्मादूत्र प्रमुख सूत्र है जनप्रूत्रित आशंका पूर्वादी बड़ी शंका है शंका करता है महाराज तत्व तो दृष्टि पार्वाथिक दृष्टि से देखने पर सत्ता से जाने पर कार्य का अप्रसिद्ध तो अप्रसिद्धता यदि हो अप्रसिद्धता होने पर कार्य में नहीं कारण ऐसी परमार्थ दृष्टि से कहा गया ऐसे होने पर फिर कथम जन्मादि सूत्र प्रमुख है सूत्र जगत कारण ब्रह्म सूत्र फिर ये जन्माद्यत इत्यादि सूत्र ब्रह्म सूत्र है ये तो ने, ने हैं विषम है। है है और आप कहते है ही नहीं ये कैसे सिद्ध हुआ और भी बहुत सारी श्रुतियां हैं तथा अग्निर विश्वगृंदा विचरण सुदीप्ता पाव का विश्व विचरण तथा सोमुषार्थ अक्षरा पुरुषार्थ सौ ये ये भी है मुंडक में है ऐसी हैं तो वास्तव में कोई है ही नहीं किसी की उत्पत्ति नहीं होती है तो इनके वचनों का क्या होगा ब्यासी बोलते ब्रह्मषूत्र में जन्माद्य से जिससे जन्मादि हो वो ब्रह्म कार्यकार दिखा रहे वो जगत कार्य है और ब्रह्म कारण है ऐसे दिखा रहे मुंडक परिषद कई परिषद है जो बता रहे हैं उनकी क्या गति होगी ये संवाद दृष्टिया कार्य काम से अप्रसिद्धि पार्वाधिक दृष्टि जब देते दे हैं तो कार्य काम से अप्रसिद्ध कार्य का होता ही नहीं है यदि ऐसा है ऐसा होना प्रथम जन्मादि सूत्र प्रमुख है जन्माद्य से इत्यादि सूत्र आदि के माध्यम से सूत्र सूत्र है और भी सूत्रों के द्वारा जगत कारण तो ब्रह्म कैसे जगत का कारण उसे को स्वीकार किया माना। दिया। कारण रहे। और कई तो उपनिषदों में कार्यकाल भाव दिखाया हुआ है तो ये कैसे होगा अब कहते हैं नहीं है कार्यकान भाव ये शाह आ गई इसके उत्तर में कहते हैं कार्यकाल भाव यह है जिन्होंने जगत की सत्ता को मान लिया है अभी उस अद्वैत भाव में जो पहुंचे नहीं है जगत की सत्ता मान लिया है और सदाचारी लोग हैं उपलब्धि हो रही है जैसे वो जैसे को की उपलब्धि होती है उसी प्रकार जगत की उपलब्धि हो रही है उपलब्धि होने से और इसके होने पर आचरण कर पाते हैं कुछ धर्मादि काम कर पाएंगे होने के कारण से उसको कहा गया कार्यकार गया वास्तव में नहीं है यह भी उसी अद्वैत में ले जाने के माध्यम से है ये बोलना चाहते हैं कार्य कार। उपलम्बा सचारा अस्ति वस्तुवादीनाति देशिता बुद्धरस्त्रशि उपलचारा अस्ति वस्तुवादीनाति देशिता देशिता बुद्धैर्जास्त्रशता उपलब्ध उपलब्धि होने से मान वस्तु तो की उपलब्धि मा है, हो रही है इसलिए जन्म मानते हैं लोग उत्पन्न हुआ है मानते हैं उपलब्धि हो रही है उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्ध से और समाचार आचरण हो रहा है अग्निहोत्र आदि क्रिया कर रहे हैं अपने अपने परमाश्रम धर्म का आच पालन कर रहे हैं ऐसा हो रहा है सम्यक आचरण होने से ये दोलब्धि होने से वस्तु की उपलब्धि हो रही है और सम्यक प्रकार से धर्म का आचरण हो रहा है वस्तु वस्तु है ऐसा मानने वाले जो लोग हैं मान व्यावहारिक क्षेत्र में पड़े हुए जो लोग है पारिवारिकता में गए नहीं अभी वस्तु है कार्यगर भाव वस्तु है ऐसा तो मानने वाले जाति स्तु देशता बुद्ध अजात अजात सदांत जिस अजन्मा भाव में भाव में जो तो डर रहे हैं जो लोग अगर कुछ भी पैदा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे हम आज सभी किसका करेंगे अपने जाति क्या मानेंगे क्या क्या आचरण होगा उपलब्धि भी नहीं होनी चाहिए आचरण भी कर नहीं पाएंगे कुछ नहीं कर पाएगा कुछ सब में है कुछ भी नहीं हुआ है तो क्या कर पाएंगे तो अजात है जो अजात बाद से तो डरने वाले लोग हैं आजाद बाद में तो कोई वस्तु नहीं है एक ही आत्मा है उससे जो डरते हैं अद्वैत में गए तो सारा भोजन पानी बंद हो जाएगा उसने कहा खाना ना कुछ नहीं मिलेगा आदि हवन भी नहीं कर पाएंगे वह इंद्र रहेगा वह हम रहेंगे समाप्ति हो जाए ऐसे अजातवाद से जो डरते हैं माने अद्वैत भाव से जो डरने वाले लोग हैं उनके लिए अजाते सदा तस्दाम हमेशा जो डरते हैं उन लोगों को अस्थि वस्तुवाद अजाते त्रसदाम अस्थिवाद जो अजर्मा भाव से डरने वाले लोग हैं है भयभीत है। अजर्मा अजन्मा पर कुछ भी करने नहीं पाएंगे और इसलिए वस्तु है ऐसे कहने वाले लोग हैं व्यवहार काल में ऐसा बोल रहे हैं लोग होने के लिए जातिस्तु देशता पथ बुद्ध जाति देशता बुद्धि ही माने व्यासादी पंडित ही विवेकी भी व्यासादी जो विवेकी लोग हैं उन्होंने जाति माने उप, उप जन्म देशता उपदिष्टा जन्म का कथन हाँ भाई जन्म है अभी तुम समाचार सा, साधारण का समाचार करो अपने का का आश्रम धर्म पालन करो इससे क्या होगा तुम्हारी अंतकर्म शुद्धि होगी अंतकर्म शुद्ध होने पर जाकर के आगे अद्वैत में पहुंचाओ तब ये वेदांत की बात है तब समझोगे अभी नहीं समझ पाओगे इसलिए उनके लेकर के माने उस अद्वैत भावना भाव के अधिकारी नहीं है मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी है उत्तम अधिकारी नहीं है उनको लेकर के ये उत्पत्ति आदि का कारण बताया कार्य का जगत का दिखाया मंदाधिकारी मध्यम अधिकारी को लेकर उत्तम अधिकारी के लिए अजलमा हो उसके दृष्टि में कोई पैदा ही नहीं पता तो दृष्टि गेर है उत्तम अधिकारी तीनों शरीरों को बांध करके आपस में बैठा हुआ है उसकी स्थिति में कोई जगत आदि की उत्पत्ति नहीं होती तो मध्यम अधिकारी तो द्वैत मान के चल रहे हैं से डरते हैं अजन्मा बनेंगे तो देवता भी नहीं रहेंगे हम भी नहीं रहेंगे क्या करेंगे हम कर पाएंगे सबकी सत्ता समाप्त हो जाएगी ऐसे डरने वाले हैं और वर्णाश्रम धर्म नहीं हो पाएगा वर्णाश्रम भी नहीं रहेगा वर्णाश्रम धर्म भी नहीं हो पाएगा ऐसी स्थिति में क्या हो ऐसे डरने वाले जो लोग हैं कि मध्यम अधिकारी मंत्र अधिकारी होंगे उनको लेकर के तो उपदेश किया जातिवाद हाँ अभी है जनता अभी है तुम भी और तो सब कुछ है जन्म हुआ उत्पत्ति है अपने आप में वर्णाश्रम का पालन करो धर्म का पालन करो ऐसा सब उसे क्या होगा परिणाम अंतकर्म की शुद्धि हो जाएगी उसकी, अंधकर्म शुद्ध होगा तो फिर ये बातें समझने लग जाएगा आजादीवाद का अभी नहीं समझने वाला कितने भी वाद बोले जल्दी नहीं समझ में आगे क्षेत्र के दु जैसा ईश्वर विद्वान को नौ बार उपदेश देना पड़ा है दृष्टांत बदल बदलता है तत्वशी क्या तत्वशी तो अर्थ नहीं समझ सकता वो व्याकरण पड़ा हुआ है तत्व असी जानता है किंतु सरदार से काम नहीं चलेगा अपने में खटा नहीं पाया दृष्टांत तो बदल बदल के बोलना पड़ा इस प्रकार ये जो उत्पत्ति की चर्चा इसलिए है आ, देवता है एक यादि करो निष्काम भाव से करना किन्तु करना निष्काम भाव से कर्म करो निष्काम भाव से।, से उपासना करो निष्काम भाव से इत्यादि श्रुति बोलेगी जातवाद में बोलेगी कब बोलेगी जातवाद्यास आदि ने इनके लिए उपकार करने के लिए कहा जातिवाद था जन्म का उत्तर इनके लिए मध्यम अधिकारी मंदाधिकारी के उपदेश के परिणाम उनका अंतर्गत शुद्ध हो जाएगा तो क्रिया करने से कर्म कर्म तब तत्पश्चात इन बातों को समझ पाएगा आजादी बात तब समझेगा अभी नहीं समझ पा रहा है उत्तम अधिकारी नहीं बना हुआ दृष्टि लेकर के जाति का उपदेश किया जन्म का उद्देश्य किया नंबर आजाते त्रस्म आजाते है आजादीवाद कैसा होता है वो दिखा दे इसे डरते हैं वो लोग आजादीवाद से ना किम आजाने अजानी अने भी विष्प पदमुम इ जिद अजात है तथा अखिल अजन्य उपलक्षित वस्तु में इत्यावत अजाति कैसा होता है कोई भी वस्तु तो उत्पन्न नहीं हुआ तीनों कालों में अने स्त्री किम भी, भी न अजानी कोई वस्तु तो पैदा ही नहीं होती तीनों कालों में भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कोई वस्तु तो पैदा नहीं होता जैसे विष्णुपद मुखम इतिहा भगवान विष्णु के मुख में उत्पन्न कभी नहीं हुआ तीनों का मतलब पूर्व में होगा हुआ ना अभी ना बाद में होगा ना ये आजादीवाद भगवान विष्णु को के पैर उत्पन्न होता इस प्रकार का आजादीवाद एवं यदि आजादीवाद से माना अजन्माद से तद अखिल अजन्य उपलक्षित वस्तु उससे लेकर के क्या होगा उस उत्पत्ति से लेकर के जितने भी अजन्य वस्तु उपलक्षित हैं ये सबसे जो डरने वाले हैं उनके लिए जाति उपदेश किया है मान जन्म को उपदेश किया है अभी अभी तुम्हारा अंतकल शुद्ध नहीं हुआ है इसलिए उपासना आदि करो द्वैत होगा तो उपासना करेगा कर्म करेगा द्वैत मान के चलेगा परिणाम यह होगा अंतल की सफाई होगी तब यह बात तो समझ तो मध्यम अधिकारी है या मंद अधिकारी है उसको लेकर के कहेगा हमें कहते हैं अविवेक इनाम विवेक उपायित्व बिना कार्यक्रम को, को उपेत्य सूत्रकार प्रवृत्ति ब्रह्म सूत्रकार की प्रवृत्ति क्यों हुई जाति का जन्म का उल्लेख क्यों किया जन्मादेश ऐसा सूत्र क्यों बनाया क्या तात्पर्य होगा ये उत्तम अधिकारी को लेकर के नहीं है उत्तम अधिकारी के लिए जन्मादेश तो सूत्र की आवश्यकता नहीं है ठीक है अभिवेक नाम जो अज्ञान अवस्था में है मान वो होंगे कौन या तो मध्यम अधिकारी होंगे या मंद अधिकारी होंगे उनको अभिवेक नाम विवेक उपाय तो ज्ञान का उपाय बनेगा यह ये जो जातिवाद है जब देवता रहेंगे स्वयं रहेगा वर्णाश्रम धर्म होगा तो तद अनुष्ठान करेगा अनुष्ठान करने से विवेक के लिए उपाय बनेगा अंधक की शुद्धि होगी इसके अंधक विवेक हो जाएगा वेदांत की बात हो तब समझेगा ठीक है अविवेक नाम विवेक विवेक उपाय अविवेको विवेक के उपाय कार्यकार उससे वे पैदा होगा देखो ये सारा तक तो ब्रह्म से पैदा हुआ करके ब्यास ये ने बताया ब्रह्म से जन्मादेश दे करके बोला इमान भूता नहीं जायें तैतरे श्रुति है तमाम ब्रह्म ये वह भूता जायें जीवंती यंत्र तदाशाह है तो सूत्रकार की प्रवृत्ति यही है अज्ञानियों के लिए उस सम्मार्ग में ले जाने के लिए ये जातवाद तक चर्चा किया है कहता है ये ज्ञाधि है तुम भी हो तुम अमर भी हो तुम ऐसा काम करो ऐसा का, कहा श्लोका कार्यकार करते हैं यापि कहा बुद्ध अद्वैतवादीर जातिर देशता उपदिष्टा बुद्ध ही माने अद्वैतवादी ज्ञानी विवेकी क्या बुद्ध नहीं लेना तो सौगा बुद्ध माने विवेकी लोग ब्यासी जैसे लोग बुद्ध बने ज्ञानी जो जगा हुआ है उसको बुद्ध बोलते हैं बुद्धा होगा धातु होगा उसे निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो बुद्ध बनेगा जगह अज्ञान से जगा हुआ है उसको बुद्ध कहते बुद्ध माने विवेकी बुद्धिवाद भी या बुद्ध ही का अर्थ अद्वैतवादी बुद्ध माने अद्वैतवादी अद्वैतवाद भी जातिर्देशिता देशिता माने उपतिष्ठा जाति के जन्म का उपदेश किया यह तो भाई मान भूतानी जाने कहा जन्मदेश सूत्रकार ने, ने, ने बोला यही है अद्वैतवादी विवेकी प्यासी है आदि और भी सारे हैं उन्होंने कहा क्यों कहा ऐसा कहते उपलम्बा समाचार आदि यही हेतु है उनकी उपलब्धि हो रही द्वैत की किन की जो अभी अद्वैत नहीं पहुंचे हैं मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी हैं उनको उपलब्धि हो रही है देवता भी दिख रहे हैं स्वयं भी दिख रहा है यज्ञात भी दिख रहे हैं कर्म उपासना दिख रहा है है, माने माने यहां पर ये के भाव में करके बनाया हुआ है। इसे उपलब्धन उपलम्बर विग्रह दे दिया उप, माने प्राप्ति होना उपलब्धन उपलब्ध तस्मात्लंबात उपलब्ध है उपलब्धि होने से वो जाति मान रहे वस्तु की उपलब्धि हो रही है इसलिए जन्म है ऐसी मान्यता उनकी बनी हुई है उपलब्धि दो की टिप्पणी है आकाशादी आकाश आदि प्रवृत्ति की उपलब्धि की उपलब्धि आकाश की उपलब्धि जल की तेज की पृथ्वी की हो रही है इसके मतलब है नहीं होता जो आजाद होता तो क्या हमको उपलब्धि उपलब्धि हो रही है उपलब्धि उपलब्धि होने से आकाश आदि भूतों की उपलब्धि है तत्त विषय की उपलब्धि है उपलब्धि होने से दूसरी बात समाचार जब तक तो द्वैत रहेगा तभी वर्णाश्रम धर्म आदि के पालन हो पायेगा अद्वैत में कहा होना कुछ नहीं रहेगा समाचार आचरण होने से वर्णाश्रमाधि धर्म समाचार धर... धर्म का पालन कर रहा व्यक्ति है तभी तो पालन कर रहा द्वैत है नहीं तो कहा वर्ण कहाँ आश्रम कहा धर्म कहा कुछ नहीं होता अद्वैत वर्णाश्रम आदि का धर्म का आचरण होने से कहा तेन के टिको कहा समाचार अनुष्ठान अनुष्ठान कर रहा है ये मेरे आश्रम जनित धर्म है ये मेरा बरवसर जनित धर्म है ऐसा मान करके काम कर रहा है हम एक तो उपलब्धि हो रही है वस्तु की और दूसरी बात अपने अपने आश्रम आदि की मर्यादा में लोग बैठे हुए हैं बर्र मर्यादा आश्रम मर्यादा ये जो दिखाई पड़ रहा है इससे वस्तु है ऐसा मानते दूसरी बात उस अद्वित बात से डर जाएंगे ना यहाँ बर्मा रहेगा न धर्म रहेगा कुछ नहीं रहेगा वहां जाने के बाद ना, ना आश्रम आश्रम में बरणी इत्यादि आएगा बरणी भी नहीं होगा आश्रम में भी नहीं होगा तो तो भी भी पढ़ने को आप पता लगे। तो पढ़े दस पड़ेगा क्या स्थिति यादव तो एक बार तो मानव के कार्य का ठीक समकक्ष का है वो दस अलग सिद्धांत समाचार्थ ताभ्याम हेतुभ्याम ये दो हेतु से की हेतु वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं लोग मध्यम अधिकारी हैं मंद अधिकारी वस्तु की उपलब्धि उत्पत्ति मानते हैं ताभ्याम हेतुभ्याम अस्ति वस्तुत्वादी नाम वस्तु है ऐसा कहने वाले लोग मान मध्यम अधिकारी है या मंद है ऐसे लोगों का अस्थि वस्तु भाव इतम वतनशिला नाम वस्तु है ऐसा कहने का जिनका स्वभाव बन गया वस्तु वस्तुत्वी तो राम में वहां पर ऋणी प्रति दिखाया है उसे है, ऐसा आग्रह मजबूत आग्रह है वस्तु नहीं है, हो है, है। नहीं सकता वस्तु है द्वैत है तो क्या उपलब्धि थोड़ी होती वस्तु ना होता तो उपलब्धि किसकी होती बंदिया पुत्र की किसी की उपलब्धि थोड़ी होती वस्तु है आकाश आदि वस्तु है और वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा है वस्तु है तभी तो देवता है उपासना हो रही कर्म हो रहा है शास्त्र में विधान किया है क्यों नहीं ऐसा दिदृढ़ आग्रह वाले जो लोगों का श्रद्धा नाम वेद में श्रद्धा रखने वाले हैं ज्ञान कांड को छोड़ करके कर्म कांड उपासना कांड में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं है श्रद्धा नाम चार कहते हैं सत शास्त्र श्रद्धा वाल सत है वैदिक अध्यात्म शास्त्र हैं उसमें श्रद्धा वाले लोग वेद को मान के चल रहे हैं ना वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले वेद को मान के चलते हैं श्रद्धालु है।, है थोड़ा थोड़ा है पूर्ण विवेक नहीं है पूर्ण विवेक होता तो अद्वैत में पहुंच जाते हैं मंद विवेक थोड़ा विवेक है तभी वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहा है बिल्कुल विवेक का अभाव प्रशुपत व्यवहार करेगा वर्णाश्रम धर्म आदि का पालन नहीं करेगा उसका थोड़ा विवेक है ऐसे थोड़ी विवेक वालों का लेकर उपाय तो ना सा देशिता उसके लिए क्या है अर्थ उपाय उसके प्रयोजन के उपाय लेकर के प्रयोजन तो अद्वैत में पहुंचाना है उसी के बाद माध्यम से अंदर अंधकर्म की शुद्धि होगी थोड़ी हाँ वस्तु है करके कुछ करेंगे अंधकर्म शुद्ध होने पर आगे वेदांत तो वाक्य सुने तो ज्ञान उसे परमार्थ जो वस्तु है उसके उपाय रूप से सा, सा वो जो है, की उत्पत्ति आदि के की है जगत प्रयोजन मान उपाय ने अर्थ कर उपाय क्या है कहते कूटस्थ अद्वितीय वस्तु रूप में जो अर्थ है अर्थ उपायत्व प्रयोजन ही उपाय है उपाय रूप से उसके प्रयोजन का उपाय रूप से इसको कहा निर्विशेष वस्तु है द्वितीय वस्तु है उस अर्थ के विवेक दृढ़ करने के लिए विवेक दृढ़ करने के लिए कहा विवेक दृढ़ कैसे होगा कि अध्यारो भाई अपम हुआ है माना फिर बाद में उसी में निषेध करने में मिट्टी से घट बना है मान्यता दी क्योंकि सामने वाला मान के बैठा हुआ है एकाएक घट नहीं, एक नहीं मानेगा हाँ भाई घट रहे तो कहा किससे बना मिट्टी से बना और आगे समझा करके मिट्टी में विलय कर देंगे तो घट की सत्ता कहीं भी नहीं जाएगी जब उपादान कारण भी कार्य का विलय होगा फिर उसकी कोई सत्ता नहीं मिलेगी कहीं नहीं तो घट अंड तो यहां नहीं है अंडित तो है बुद्धि कर देगा उतना तो उपादान कारण से कार्य की उत्पत्ति दिखाकर फिर उपादान कारण कार्य का विलय करने पर उसकी सत्ता कहीं भी नहीं जाएगी यही प्रक्रिया वेदांत समझाने के लिए जब सामने वाला जगत मान रहा है उत्पत्ति मान के बैठा हुआ है द्वैत को मान के बैठा हुआ है एकाएक द्वैत में है कहने से नहीं पाने वाला ठीक है ऐसे ऐसे कह देते हैं ऐसे मान है। कि हाँ द्वैत है कहां से पैदा हुआ जब ना दृश्यतः ये तो भाई माने भूतानी जाने आदि लिया उससे आत्मा से पैदा हुआ ऐसा करेगा फिर आगे नेहन आना किन चर आदि ले जाकर फिर निषेध करेंगे बात तब उसके समझ में आ जाएगी उसी को दृढ़ करना है उस विवेक को दृढ़ करने के लिए जन्म का उपदेश माने अध्यारोप के लिए किया किसके लिए अध्यारोप सामने वाला मान के बैठा है कहा कि नहीं कोई कुछ नहीं कहा मानेगा उसने मान्यता कहा टूटेगी उस मान्यता को बचाने के लिए कहा हाँ करके बाद में समझा करके निर्ज कर ये प्रक्रिया वेदांत अध्यारोपापवादाप्यम इस प्रपंच में प्रपंच प्रक्रिया ऐसी है तो वैसे नाम मंद की नाम अर्थ उपाय अर्थ प्रयोजन है ब्रह्म में पहुंचाना अद्वितीय भाव में पहुंचाना अर्थ प्रयोजन है उसका उपाय है ये उपाय रूप से जाति को बताया जन्म बताया तब तो श्रुति का तात्पर्य क्या है ये जन्म बता रहे है जतो वायुमान भूतानी जान आदि श्रुति का क्या तात्पर्य होगा कहते हैं ताम ग्रहण तो तावत जाति को जन्म को तब तक ग्रहण करें लोग ताम जाति जगद उत्पत्ति को तब तक मान ले लोग श्रुति का तात्पर्य है यहाँ जाति को उपदेश के तात्पर्य है जाति ग्रहण तू तब तक ये ग्रहण करे जाति को वेदांत अभ्यासी नाम जो वेदांत के अभ्यास करने लग जाएंगे, जाति का उपदेश तब तक है जब तक कर्मा और उपासना में लगे हुए है तब तक है और वेदांत का अभ्यास में आ जाएंगे जब उपनिषद के अभ्यास में आ जाएंगे वेदांत अभ्यास तो वेदांत के अभ्यास लोगों को तो स्वयं अद्वय अद्वैयात्म विषय विवेक हो भविष्य ही स्वयं हो जाएगा अद्वय अद्वैयात्म विषय विवेक अद्वय अद्वैयात्मा को विषय करने वाला विवेक स्वतः हो जाएगा वेदांता व्यास में स्वतः हो जाएगा फिर अद्वैत में पहुंची न तो परमार्थ बुद्धिया वास्तविक दृष्टि से जाति का उपदेश नहीं किया जन्म का उपदेश नहीं किया उपाय रूप उसे अद्वैत में पहुंचाने के उपाय रूप क्यों अभी अंतकर्म मलिन है उसका एकाएक अद्वैत में भावना नहीं बन सकती है इसलिए जन्म बता दिया देवता है अमुक है ऐसा करो ये करो निष्का भाव से कर्म करो पास न करो अपने अपने बल राशन का कर्म करो इत्यादि बताए करते करते अंदरंग शुद्ध होगा तो फिर वेदांत तो पहुंचे करो स्वयंता स्थूल बुद्धि अजाति पस्रा सदा त्रश्यंती आत्मना संबंध मान अभिवेक् ये लोग हमेशा डरते हैं अद्वैत भाव से आजादीवाद से डरते हैं श्रोत्रिय है वैदिक है ियम अधिते ऐसा आएगा छंदोते ऐसे निपातन करके स्त्रोत्र है जो वेद पढ़ने वाला होगा उसको स्त्रोत्रिय बोलते हैं स्त्रोत्रियमिष्ठ विशेषण लगाते हैं महात्मा छंदो अधित वेद पढ़ा है उसी को स्रोत्रिय बोलते हैं स्रोत्रिय होता है ये स्रोत्रियंतु उपनिषद भाग को लिया नहीं उन्होंने जैसे मीमांसा लोग हैं वो कर्म और उपासना में रहे हुए हैं कर्म कांडासना भाग को दिए हुए हैं ज्ञान में नहीं गए चलो ये तो जगत वेद को मान रहे हैं और वर्णाश्रम धर्म का पालन कर तो रहे हैं तो वेद के मर्यादा से चल रहे श्रोतिया है वेद पड़े हुए हैं श्रोतिया बुद्धि, बुद्धि स्थूल है सूक्ष्म बुद्धि नहीं सूक्ष्म अद्वैत भाव को पकड़ नहीं पाएलत्वा थूल बुद्धि होने के कारण से अजातिर अजाति वस्तु जो अजर्मा वस्तु है अद्वैत उसे सदा दृश्य हमेशा डरते हैं अरे भाई वो होगा तो क्या होगा ना हम रहेंगे न देवता रहेगा न कर्म रहेगा ना उपासना क्या करेंगे कुछ भी नहीं उपायेगा हमेशा डरते दर, हैं डरते हैं लोग थूल बुद्धि होने के कारण से आत्मनाशन माना हम ही नहीं रहेंगे अद्वैत होगा तो हम कहा रहेंगे हम ब्राह्मणाधिकार रहेंगे आत्मना संबंध माना अपने ही नाश हो जाएगा तो ये जाने पर तो ऐसा तो कोई काम नहीं करेगा अपने आप के ऊपर कोलाड़ी मारे ऐसा काम तो कोई नहीं करता साधना करके अपने नाश कर दे ऐसे तो कोई नहीं करेगा बुद्धिमान तो नहीं करेगा आत्मना संबंध माना माना अविवेक ना अविवेक लोग हैं तो श्रुति का तात्पर्य क्या उपाय सोता है नाश्त वेद पहले बोल के आए हैं अद्वैत पर बोल के आए ऐसा बोलते जो सृष्टि की चर्चा जो हुई थी ज्ञान कांड से पहले यह करके कहा गया था मिट्टी का दृष्टान्त दिया लोहे का दृष्टान्त दिया मैंने छानदो में ऐसे ऐसे दृष्टान्त दिया तत्व पशी तो, तो, तो बाद में है ज्ञान बाद में है पहले दिया है ये सारे तो ब्रिल्लोह मृलोहा इधर मुंडक में देखते हैं विष्कुलिंग दृष्टांत है जैसे अग्नि से बहुत सारे चेकदार निकलते हैं उसी परमात्मा से सारा ही निकलते हैं सारा जीव निकलते हैं सारा जगत निकलता है सारा तो मृलोह विश्वलिंग सृष्टि रिया पूरा पहले ज्ञान कांड से पहले जो कर्मकांड प्रक्रिया आदि में सृष्टि की बातें की थी मैंने कहा था वो किसके लिए उपाय सा अवतारा सो बता रहा है वो तो क्या है वो तो पहले कहा उपाय है किसके लिए उसे अद्वैत में ले जाने के लिए तो अध्यारोप है वो सृष्टि अपवाद में ले जाना है बाद में अध्यारोप करके अपवाद में ले जाने की तरीका है उसे अद्वैत को दृढ़ करने के लिए उपाय सो बता रहा है उपाय सो बता रहा है ताश की द्वैत है ही नहीं समझाने की तरीका है क्यों द्वैत नाम के वसम पहले बोला है कहा उपाय से बता रहा है। तो पहले कहा अद्वैत प्रकरण प्रकट कह क्या रहा है टिप्पणी चार नंबर के छह नंबर के श्रोत्रिया वेद पाठ मात्र नहीं न केवल गणा नण इतना ही बोलते हैं अर्थ नहीं समझते हैं वेद पाठ में लगे हुए जो शाब्दिक होते हैं ना आर्थिक नहीं है केवल शाब्दिक है शब्द रटा हुआ है अर्थ नहीं जाते अगर अर्थ में प्रवेश करते तो अद्वैत में जरूर जाते हैं केवल शाब्दिक है ये जो ब्राह्मण लोग आते हैं पाठ करने के लिए केवल शाब्दिक होते हैं रटा हुआ है उतने बोलते हैं अर्थ नहीं शाम इस मंत्र का अर्थ करो नहीं सिखा दिया है अमुक देवता के पूजा में इस मंत्र को बोलना उतने करेंगे सिखा दिया ऐसा हो जाए शाब्दिक वेद पाठ मात्र नहीं था केवल वेद पाठ में, तो में मग्न है वो सुरत्री ज्ञान कारण वेद को छुआ नहीं उन्होंने अर्थ नहीं छो तो तात्पर्य तात का है ना वेद का तात्पर्य का अवगान नहीं किया होगा। वेद का तात्पर्य क्या है उन मंत्रों का तात्पर्य क्या होता है कुछ तरह अगर तात्पर्य का अवगान करते तो अद्वेत पे पहुंच जाते आपात अर्थ अर्थात अपबोधिनो अर्था भी ते और ऊपर ऊपर से थोड़ा अर्थ जानने पर भी ये ऐसे ही है सर श्रोत्रीय बन करके ऐसे बैठे हैं ठीक ठीक अस्ति बस्तु भावो हाँ। अस्ति बस्तु है अस्थि वस्तुभाव द्वैत शेष हाँ अस्थि वस्तुभाव भाषण है द्वितीय पंक्ति में वहां क्या लगाना है द्वैत्य शेष लगाना पड़ेगा अस्थि वस्तुभाव द्वैत द्वैत वस्तुभाव अस्थि द्वैत का वस्तु द्वैत वस्तु है क्यों है उपलब्धा समाचार तो दिया है अस्ति द्वैत भाव यहाँ पर ठीक कह है जो अस्थि वस्तुभाव है वहां पर द्वैत्य इतना जोड़ना पड़ेगा वास्तव में कहा शेष लगाना कहा अस्थि वस्तुभाव द्वैत शेष है सात की टिप्पणी पारमार्थ वास्तविक वस्तु वो उनकी मान्यता यह है अस्थित्य दो हेतु दिया है उपलब्ध वस्तु है वास्तविक वस्तु है काल वस्तु है वास्तविक वस्तु काल्पनिक वस्तु क्या उपलब्धि क्या आचरण होता है यह उनका कहना है ठीक मे कार्यकार जन्म उपदेश उपदेषादीना मंद विवेकेशवेकता उपाय कथम तदुपदेश सब कार्यकार कार्यकाल भावो जन्मोपदी अद्वैतवादी उपदेश दे रहे हैं किन दे रहे कार्यकार भाव को लेकर क्या व्यासी कौन है अद्वैतवादी है जन्मादेश लिखने वाले वही हैं और मंत्र है ये तो वायु मानी भूतानी जानती उस मंत्र के आधार पर लिख रहे तो कार्यकार ने जन्मादेश बोला हुआ है इत्यादि उपेक्त जनोपदिष्टाम जो उत्पत्ति बताने वाले लोग कथन करने वाले लोग हैं अद्वैतवादी ना है तो अद्वैतवादी है ना मंद विवेकेश विवेक उपाय किए गए मंद के जो तो के पास थोड़े थोड़े ज्ञान है ज्यादा विशेष ज्ञान नहीं है उनके लिए उस ज्ञान को दृढ़ कराने के लिए अध्यारोप किया आगे अपवाद करना है मजबूत करना है उसको है। मंद विवेकेश विवेकता के उपायित्व तो न कथम तदुपदेश फिर कैसे उपदेश हुआ ये उनके लिए प्रश्न प्रश्न उठा उसके उत्तर में तो, उत्तर में तो, आठ की टिप्पणी तद उपदेश जाति उपदेश जन्म का उपदेश कैसे किया वो तो अद्वैतवादी है उनको तो अद्वैत की चर्चा करनी चाहिए तो मंद विवेक वादों को लेकर के ये जागतिक आदि की उत्पत्ति की चर्चा क्यों की तो उसके उपाय कैसे बनेगा आगे को कहा हैं। ताम का, ताम है। का। उस जाति को तब तक मान ले, ग्रहण कर ले तब तक ले ताम जाति जन्म को मान ले तब तक उत्पत्ति को मान लेता वेदांत तो का अभ्यास करेंगे क्या होगा होगा स्वयं अजय अद्व आत्मविश्वास दीपी को होगा फिर स्वयं अजन्मा अद्वे आत्म विषय विवेक हो जाएगा न तो परमार्थ विद्या जो उपदेश हुआ है जाति का उपदेश परमार्थ बुद्धि से वास्तविक उत्पत्ति है यह मान्य में नहीं है वो तो उस आत्मा में पहुंचाने के लिए उपाय है ठीक है हमें कहते हैं यदा ब्रह्म सकाशात अशेषम जगत भवती उपयतम ब्रह्मशूत्राद में कहा है जन्मादेश ब्रह्म से सारा जगत होता है और भी बहुत सारे स्थितियां हैं वहाँ तैदीरे का ये दृष्टांत दिया है श्रुति करते हैं तो बहुत सारी श्रुतिया ऐसे है उस परमात्मा से जो सारा संसार होता है तो। जो यदा ब्रह्मा सकासात ब्रह्म से अशेषम जगत भगवती अभिभेदम जब संपूर्ण जगत होता है ऐसा स्वीकार किया गया तब तब अतिरिका जगतों तो आधार फिर क्या होगा देखो उससे अतिरिक्त तो जगत सिद्ध होगा तो सोने के डल्ली से जो आभूषण बनेंगे वो सोने से अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता मिट्टी से जो भी पात्र बनेंगे मिट्टी से अतिरिक्त कुछ नहीं बताओ। यही अपवाद में देखना है। इसी के लिए आरोप किया गया है उपादान कारण में ही जब देखते हैं विचार करते हैं, तो उपादान कारण से अतिरिक्त कार्य नाम को उपस्थित नहीं होता है।, है।, है ये बोला चाह रहे ये तात्पर्य है यदा ब्रह्मो सकाशात अशेषम जगत भवती अपिपतम जब स्वीकार कर लिया ब्रह्म से ही सारा जगत होता है उपादान कारण ब्रह्म है स्वीकार कर लिया तदा तो तब तद अतिरिक्त जगत हो फिर उपादान कारण से कार्य अतिरिक्त होता नहीं तो उसे अतिरिक्त जगत का अभाव होने से ब्रह्म व सर्वोपित ब्रह्म ही सब कुछ है ऐसी तो हो गया नहीं निश्चय होगा और ब्रह्म ही सब कुछ होने के माने अद्वैत हो गया निश्चय तद विषय शु जब वेदांत पौरा पौरण आलोचित उसका जो विषय है कार्य का जो हो रहा है उसके विषय में वेदांतों में पूर्वापर भाव से जो विचार करने औ, और पर और पूर्वापर आलोचितेश बार, बार अभ्यास की कृपा से ही कुटस्थ अद्वितीय वस्तु कुटस्थ जो निर्विशेष अद्वितीय वस्तु है विषय विवेक दार्घन वो वस्तु को विषय करने वाला जो विवेक दृढ़ता सिद्ध होगा यदि अभिप्रत्य ऐसा स्वीकार करके अद्वैतवाद भी जातिर उपदिष्टा अद्वैतवादी जो व्यास आदि है उन्होंने उत्पत्ति की चर्चा की न तो द्वैत तो न्याय तर तो, तो ग्रहता यह नहीं समझ रहा कि परमार्थ रूप से कथन किया नहीं समझ क्यों तो द्वैत कैसा है श्रुति सुरुथ, से भी और युक्ति से भी निरूपण करना संभव नहीं युक्ति न्यायत न्याय मानी युक्ति श्रुति युक्ति दोनों के द्वारा ही निरूपण करना जो अशक्य द्वैत है संभव नहीं होता ऐसा द्वैत परमार्थ तुम गृहित्व ना वास्तविक है करके नहीं कहा जन्म का उपदेश जाति रूपा मैंने परमार्थ मान करके वास्तविक मान करके जन्म की उपदेश किया इस बात में नहीं अजाति रूप परमार्थ पर की अर्थ वास्तव में हो अजन्मा है कोई जन्म होता ही नहीं कहा 10, 11 होंगे नौ ने कहा पौर्वापरिण उपक्रम उपसंगारा वहां उपक्रम और उप... सरलिंग को लगा कर के स्थिति का निर्णय का तात्पर्य लिया है उपक्रमोसंगारो अभ्यास हो पूर्वता फलम अर्थवार तात्पर्य स्तूति का तात्पर्य क्या है ऐसा देखने में उपक्रम और अपवाद को लेकर अपसंहार को लिया जाता है कहाँ से आरम्भ हुआ था कहा जाकर एक समाप्त होता है बीच में कुछ अन्य प्रसंग जैसा लगता तो वही माना जाएगा तो देखा। उप्रमु आदि प्रसाद का सामर्थ्य ने, ने कहा? तद अभ्यास प्रसाद उसके अभ्यास के वेदार्थ के अभ्यास के सामर्थ्य से उनमें एक शक्ति आ जाएगी कुटा विविधता तो आदि में कहा श्रुति कौन होगी अद्वैत में ले जाने वाली निहन आनाथ नदी है इस आत्मा में कुछ भी नहीं है कहते पहले आत्मा से सब कुछ दिखाया उसके बाद कुछ भी नहीं ऐसे बोलते मिट्टी से सब कुछ हुआ आगे मिट्टी में कुछ भी नहीं न घट है ना शराब है मिट्टी ही है निषेध हुआ इसी प्रकार आत्मा से ही जगत की उत्पत्ति दिखाई जन्माति से आती आदि में फिर नैनानाथ किंचन के द्वारा निषेधन अध्यारोप किया आरोप उसी की दृढ़ता नहीं मिलता है नैनानाथ कि सामान्य से द्वित से जितना भी स्त्रुति ये श्रुति और भी श्रुतियां सारे हैं द्वैत निषेध निषेधेपर्य सारे स्त्रुतियों का तात्पर्य द्वैत निषेध में ही है द्वेत को बतलाने में किसी स्तृति का तात्पर्य नहीं है अध्यारोप है अपवाद करने के लिए तात्पर्य है तात्पर्य धारणा सार्यों का ये षणलिंग को लेकर देखा गया है उपक्रम उपराध द्वीप लेकर के था तो द्वैत के कथन करने वाली कोई स्त्रुति मिलती नहीं सारे स्तृति का तात्पर्य उसका एक कहा चतुर्थपाद पाद है अजातेम सदा इसका उत्तर इसका ते ही कहा था भाषण का ते ही स्रोत तो वैदिक है सदाचार, सदाचार में लगे हुए हैं अवैधिक लोग तो नहीं लगते ब्रह्मश्रम धर्म में लगे हुए हैं वैदिक है श्रोत है किंतु केवल शाब्दी का ही वे रटा हुआ कंठस्थ किया है तो कुछ अर्थ का पता नहीं जैसा होता है, ऐसे होता है। श्रोत्रिया नहीं तो वेद पढ़े हुए हैं किन्दु फूल बुद्धि फूल बुद्धि वाले हैं सूक्ष्म बुद्धि नहीं अर्थ ज्ञान नहीं उनको तो। बुद्धि अजात अजाति वस्तु सदात संखी वो हमेशा डरते हैं माने अनुत्पन्न से डरते हैं अद्वैत से डरते हैं हमेशा क्यों आत्माशा मन माना अरे अद्वैत होगा तो हम ही नहीं रहेंगे अपना डर है अपने नाश करने के लिए तो कोई भी साधन नहीं करेगा न अद्वैत क्यों जाएगा स्वयं नाश होना है आदि खत्म हो जाएगा जाति नहीं आश्रम भी नहीं उसका उस काल में ना ब्रह्मचारी है ना गृहस्थ है न बान प्रश क्यों सा है कुछ भी नहीं तो अपने अनाश के लिए तो कोई काम नहीं करेगा ठीक ते है तेषाम विवेक उपायित्व है ना उनके लिए तो डर रहे हैं अद्वैत में जाने के लिए डर रहे हैं क्यों अभी अंत शुद्ध नहीं होगा इसलिए उनके ज्ञान के उपाय रूप से जाकिर उपदिष्टा जन्म कहा हाँ जगत है भाई देवता भी है तुम भी हो सब कुछ है करो उपासना करो हाँ कर्म करो तो निष्ठा निष्काम भाव से करना अपने वर्णाश्रम कर्म का पालन करना तो निष्काम भाव से करना हल्की कामना नहीं रखना इस तरह से बताए इसे करने से क्या होगा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे अंतकर्म की थोड़ी सफाई कर देंगे अंतकर्म की सफाई होने पर उसको भी कोई स्फुरित हो जाएगा अद्वैत अद्वैत उपक्रम जो जो कहा था, पर करने जो कहा था उसके करते है। एक उक्तम कहा, पर करने कहा था उसके करते चोरी उपाय आगे उदाहरण उदरम अंतर कुछ अथत इत्यादि श्रुतिभ्यो ब्रमणि विकारदर्शन भय प्राप्तिश्रूय ब्रह्म में कार्य देखने वाला जो होगा उदाहरण उदरम अंतर कुरुदे अथत भयम इनुति श्रुति है श्रुति इत्यादि श्रुति हो गया था ये तो श्रुति सामान्य से कदम इत्यादि श्रुति है सारे श्रुति जितने भी श्रुतिया होगा द्वैत निषेदेव तात्पर्य द्वैत निषद में तात्पर्य उपक्रम को संहार को लेकर के देखते हैं द्वैत निषेद में तात्पर्य सारे श्रुति यह उदाहरण हुआ आगे ठीक है उदाहरण अंतरम करम अंतरम उत्माने उत्मने अर माने भेद ये, अंतरम भेदम उत्मनेरमेदर माने थोड़ा भेद मानता हो थोड़ा सा भी भेद मानता हो अल्प भी भेद मानता हो अभी अरमअ अभी उद अभी माने भेद थोड़ा भी मानता हो थोड़ा सा जो व्यक्ति ऐसा देखता हो भय देखता हो अथ स्व्य उसको भय होगा अगर थोड़ा भी द्वैत मानता हो जरा सा भय भगत तो द्वितीय भय भगवत द्वितीय मानते भय हो जाएगा इत्यादि श्रुति वाय स्त्री से ब्रह्मणी विकार दर्शिना ब्रह्म में जो कार्य देखते हैं उत्पत्ति देखते विकार दर्शिने उत्पत्ति देखना जैसे व्यक्ति में विकार घट होना है ब्रह्म का विकार जगत मानना है जिन्होंने मान लिया है विकार दर्शिना भाई प्राप्ति सुनते भय की प्राप्ति सुनाई पड़ता है थोड़ा सा भी भय करे तो उसको भय होगा अब भेद करता हो तो द्वैत मानता हो थोड़ा भी तो क्या होगा जो विकारदर्शी है कार्य वर्ग लोग देखते उत्पत्ति मानने वाले लोगों के भय होगा सूर्य तो सुनाई करता है तथा श्रोतिया नाम अपनी भेददर्श नाम न अनुग्राहता है कि आशंख्या इसलिए क्या होगा भेददर्शी को भय होता है इसलिए स्रोत होने पर भी भेददर्शी जो होंगे द्वैतदर्शी होंगे उनके लिए अनुग्रह नहीं अनुकृपा नहीं करनी चाहिए अनुग्राहिय तो नहीं रहेगा उसका क्यों अनुग्रह करने के लिए स्मृति बोल रही है उनके लिए फिर करो ये करो नहीं चाहिए। है। दायो, दायो है। क्यों करना चाहिए ऐसा ही शंका है तथा वैदिक होने पर भी यह तो दर्शी जो होंगे उनको वह अनुग्राह था अनुग्रह नहीं करना चाहिए उनके पर श्रुति क्यों अनुग्रह करने जा रही है स्मृति उनके लिए ये शंका आ गई इसके उत्तर दे रही है टिप्पणियां में कहते हैं तथा माने भया भाया भय अर् भय की योग्य है उन योग्यता है उनमें भय के योग्य होने पर भय हो रहा है तो उनको क्यों फिर उपदेश करना ये क्यों कहा क्यों कहना ये यह कहा ना उनका आह सिद्धांत कहते हैं भेद दर्शित्वी श्रोतिया नाम सन्मार्गावलंबित देखो तो भेद दो प्रकार तर्शित्व के एक तो सामान्य जन है और एक वैदिक आचरण में लगे हुए है भेद दृष्टि तो दोनों तो तो है तो तो तो तो क्योंकि तो पशुवत् जीवन जी रहे हैं केवल दिन और रात का पता है पानी को पता है जैसे पशु प्रात काल अपने आहार में जाता है शाम काल वापस आता है इतना वो भी जानता है मुझे क्या खाना है कहाँ रहना है इस इतने मात्र जानने वाले हैं मैं इस लोग पर लोग के बारे में जानना ईश्वर आदि के बारे में जान है ऐसे लोग हैं भौतिक उसी में चल रहा है वे आहार बिहार में फसता है तो उनकी अपेक्षा ये जो वैदिक है थोड़ा ऊपर है उनके समान नहीं ये पशुपत जीने वाले नहीं है थोड़ा उठे हुए हैं किन्तु पूर्ण उठ नहीं पाए उनके लिए साधन दिया है ये जाति बात ये बोलना चाहते हैं तथा आशंका भेद दर्शित्वि ने कहा स्रोत्रियाराम सनमार्ग अवलंबन है स्रोतिय जो है सनमार्ग या अवलंबन वाले है गुरुमार्ग में नहीं या सनमार्ग में है अच्छे मार्ग में लगे हुए हैं उपासना कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं जिसका कर्म जिसका उपासना लगे हैं मार्ग बलम जीवन से कल्याणकृतवार कल्याणकारी है वो भगवान ने गीता में कहा नई कल्याण तस्य दुर्गति में तात्ती कल्याण थोड़ा भी कोई काम अच्छा काम किया हो दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा ऐसा अच्छा काम किया हो जो पर धर्म का पालन कर रहे हैं उनकी दुर्गति थोड़ी होगी नहीं होगी उनको तो ऊपर ही जाना होगा धीरे धीरे जाना होगा नहीं कल्याण दुर्गति में ताकि द्वितीय अध्याय में कहा स्वल्प्य धर्म से प्राएत्य महत्वया दो बार ये बात है षष्ठ अध्याय में कहा नहीं कल्याण द्वितीय अध्याय में कहा स्वल्प्य धर्म से त्रायते थोड़ा भी पालन किया हो इस धर्म का आत्मधर्म का पालन यहां पर ही रूपी धर्म है बुद्धियों की प्रशंसा में कहा है निष्काम कर्म कर की प्रसंग कहा है निष्काम कर्म थोड़ा भी किसी ने किया हो उसकी दुर्गति बहुतो भया महान भय से जन्म मृत्यु के भय से पार करने वाला है ऐसा शब्द है कोई नहीं यार कल्याण कल्याणकृत और कल्याणकारी होने से अस्थिर अनुप्राहित है इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं तो उन, उनको पर अनुग्रह करना ही चाहिए इसलिए स्तृति उपदेश दे रहे है उनको उपदेश देते जाति का उपदेश है देवता दिया अच्छे काम में लगा है हाँ भाई देवता भी है तुम जो पर भी है करो जिस काम बाब से अनुक्राहिया है। अनानुक्राहिया नहीं त्याज्य कहा समझ हो क्षर स्त्री पदे ओ सा